अभी खुला हमारा संशय दूर करते चलते हैं तथा का आनंद चल रहा है वैष्णव की सभा है सब वैष्णव यहाँ विराजमान है और वैष्णवो के बीच में अगर कृष्ण र... इस राज रास को इन इन रसों को ना खोला जाए उसे अपराध ही बदलाया जाता है बड़ा लोगों का संशय है कि श्री कृष्ण ने राधा रानी के संग विवाह नहीं किया उनका संशय हम दूर करते हैं ग्रंथों के माध्यम से गर्द समिता के गौलुक कांड के अध्याय 16 के अंदर और ब्रह्म प्राण के कृष्ण जन्म कांड के अध्याय 15 के, के अंदर बताया गया है कि श्री राधा रानी कृष्ण जी का विवाह वृंदावन के भांडिर वन के अंदर हुआ कैसे हुआ बाबा नंद राज्य को पता था कि इस राज्य की जो देवी है जो मालिकीन है वो है श्रीमती राधा रानी एक मरतबा जो है बाबा गैया चलाने के लिए गए ठाकुर के बीच छोटे थे बड़ा अभियंत्री भांडीर वन के पास अब बाबा बोले चोरा की रक्षा करें या गहों की रक्षा करें? तो बाबा को याद आ गया कि यहाँ की जो मालिकीन है वो है राधा तो बाबा ने श्रीजू राधा रानी का ध्यान किया और ब्रज भूमि की देवी की लक्ष्मी श्री राधा रानी प्रकट हो गई बोलो राधा रानी की बाबा ने राधा रानी को नमस्कार किया और कहा की श्रीजू मेरे छोरा को आप मैया के पास हो उस वक्त श्रीजू जू है वो भगवान को लेकर ही आ रही थी तो भांडिर वन में हुआ क्या जब भगवान को रखा तो उस वक्त भगवान ने अपने शरीर को बड़ा कर लिया बड़ा लिया उसी वन में श्री ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और ब्रह्मा जी ने जुगल जोड़ी सरकार को नमस्कार किया ब्रह्मा जी कहते हैं हे जुगल जोड़ी सरकार इस छवि को देखने के लिए मैंने पुष्कर जी में कई अरबों खरबों वर्षों तक तप किया आज मेरा तप सफल हुआ कि मुझे आपका दर्शन हुआ तो इसी ही भांडिर मन के अंदर प्रिया और प्रीतम जी का विवाह हुआ श्रीमती राधा रानी के संग भगवान ने इसी मन में विवाह किया ये बात गर्दे समिता और गमु पुराने के अंदर मौजूद है अब भागवत में क्यों नहीं वर्धन है एक एक परीक्षक के बाद इतना समय नहीं था तीन दिन तीन दिन के अंदर कृष्ण विशाल कथा कैसे कह सकते थे और दूसरा श्रीमती राधा रानी श्री सुखदेव जी की गुरु जिस वक्त श्री सुखदेव जी राधा नाम लेते तो तो छे छे थे तो छह दिन छह महीनों की समाधि में चले जाते थे यहाँ पर जो उन्होंने नहीं वर्धन किया तो वर्दन नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं की राधा रानी के संग भगवान का विवाह हुआ ही नहीं यहाँ वर्णन है अगली की सात परिक्रमा भगवान ने ली। है कितनी परिक्रमा ली राधा रानी के संग भगवान ने सात परिक्रमा है भगवान सात मंत्र पढ़ाए गए और देव को उतरी आसन बिठाकर पांच मंत्रों का उच्चारण करवाया क्रिया और प्रीतम से। इसलिए मन में संकोच मत रखे की भगवान ने राधा रानी के संग विवाह नहीं किया भगवान ने राधा रानी के संग विवाह किया है तो भगवान की जो तो पत्नी रुक्मणी जी वो कौन है तो रुकमणी जी के विषय में गर्ग समिता के गौलुक कांड में लिखा है कि लक्ष्मी जी वो रुकमणी जी बनकर आई है और राधा तो श्रीमती राधा ही हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे अब हुआ ये एक दिन मैया ठाकुर जी को ब्रह्मांड घाट पर लेकर चली गई। ब्रह्मांड घाट पर कुछ तो कार्य करेगी मैया ठाकुर जी को बाहर खेलने के लिए छोड़ दी भगवान मट्टी में खेल भूमि जी भी प्रकट हो गई भूमि जीने का आप पहुँच गये मेरे पास तो आपको भेंट करने के लिए कुछ भी नहीं ये है ये कंकड़ झूली है भगवान ने धरा गोला हुई खा लिया दाऊ भैया ने देख लिया और दौड़ कर जाकर मैया को कहा बोले मैया आज कैया ने माटी खाई माती घबरा आज मट्टी का कल मैनपुरी खाएगा और सुना भी लगा सकता है मैया जो है वो हाथ में साती देख भगवान को मारने के लिए भगवान की ऐश्वर्य माया से रहा नहीं ऐश्वर्या माया ने कहा कि भगवान के मुंह में माटी मैया के हाथ में साती कहीं माटी आई तो साठी भगवान को लग जाएगी। तो ऐश्वर्या माया मुंह में प्रकट हो गई बोले कर मुँह खोल कर दिखा जैसे भगवान ने मुख खोला तो उस वक्त भगवान ने मुख में ब्रह्मांड दिखा मुइया घबरा गई, कहीं तो भूत के छाया तो नहीं मेरे छोरा पर अब भगवान ने कहा भाई ज्यादा भी मत ऐश्वर्य माया को कहा ज्यादा भी मत दिखाओ मैया ही घबरा जाए मैया ने फिर बोल फिर बोला मुंह बोल तो अब तो मुंह में कुछ भी नहीं बोले कहा गया बोले मैया कुछ भी नहीं तो तू बूढ़ी हो गई तो मैया ने स्वीकार कर लिया अब मैं बूढ़ी हो गई ना जाने क्या क्या देखती इस तो तरह ऐसी भगवान ने दो बार अपने मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया एक झूठ जीते समय और एक माटी मारे अब भगवान ने सोचा कि ब्रज गोपिया कितना मुझसे प्रेम करती हैं बड़ी दिक्कत होती उन्हें मेरा दर्शन करने के लिए आने की गोपियां क्या करती थी भगवान का दर्शन करने आती थी तो भगवान ने कहा कुछ ऐसा ही कर देते हैं इन्हें यहाँ न आना पड़े हम ही उनके घर पहुंच जाए तो भगवान ने फिर माखन चोरी दिला आगे शुरू करना आरम कर वास्तव में गोपिया भगवान का दर्शन करने आती थी एक कथा आती है एक भक्त जो है एक गोपी को बड़ी इच्छा हो रही थी की कृष्ण को मैंने देखा नहीं देखने जाऊ तो बोले क्या बहाना करके कर बोले गोबर के लिए चले जाते बोले यशोदा बहन मैं तुम्हारी गौशाला से गोबर ले लूँ ने कहा गोबर की कोई मांगने की बस तुम ले, ले। ले लिया अब भर दिया अरे यशोदा बहन ये टोकरी को तो माथे पर रखवा दे कन्हैया को भेज दिया बोले जा कन्हैया टोकरु रखा भगवान खड़े हो हाँ, का हुआ बोले कन्हैया टूकरो तो रखते भगवान क्या हम ही गोबर दे हम ही माथे पर रखा नौकर नौकर समझ रहा गोपी ने कहा देख कन्हैया अगर तू ये टोक मेरे माथे पर रखेगा मैं तुझे माखन खिलाऊंगा अच्छा माखन खिलाऊंगा रख दिया ले कर गई दोबारा फिर आ गया ये सोदा बहन में गहुशाला से गोबर ले लू अरे मैया ने कहा जितना चाहिए ले ले अब भर ले तो फिर बोले भैया ने उठा तो दे तो कर नहीं आ, आ बार बार चक्कर लगा रखा है मुझे देख कर तू जितनी बार उठवाएगा उतनी हम तुझे माखन खिलाएंगे बोले हाँ तो भगवान बोले हिसाब किताब कैसे पता लगेगा जब गोपी आती है गोबर का टीका भगवान को कर कर जा चले जाती है इस तरह पूरे गोबरनाथ भगवान बन गए मैया के बाद चले गए अब मैया बोले अरे कन्हैया तुझे गोबरनाथ की ने बना दियो जैसे साफ करने लगी बोले मैया साफ मत कर हिसाब चौपट हो जाएगा इस तरह ऐसी गोपियाँ जो है वास्तव में भगवान का दर्शन कर दही बेचन में जाऊ रे हो जाऊ मथुरा नगरिया सांझे धले घरे रे ध्यान रखियो सावरी वास्तव तो में गोपिया का एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रहता था अब भगवान ने क्या कहा गोपियों को दिक्कत होती है या हम भी गोपियों के घर चले जाते हैं तो अब भगवान ने माखन चोरी दिला कर्म कर दिया भगवान ने मंडली बाल गोपाल चोर विद्या प्रसार मंडल और सब वालों को कहा हमारी मंडली में आ जाएंगे बोले कन्हैया ये आइए कैसी मंडली तो चोरी करना सिखाव अरे भगवान बोले चोरी करना सिखावे कोई धन बोलत थोड़ी चोरी करेंगे माखन चोरी करेंगे माखन की कोई चोरी थोड़ी चोरी थाने की कोई चोरी ना हो भगवान ने कहा मंडली में एडमिशन होने से पहले पहले घर में अभ्यास करो हम बेचारे घर में चोरी करे माँ बाप पकड़ ले माँ ने तुम तो मार मार कर पीट लाल कर दी रोते धोते भगवान के पास आगे बोले कहीं चोरी के चक्कर में कर दी भगवान ने कहा चिंता मत करो हम तुम्हें अभ्यास करवाएंगे चोरी करने आप भगवान ने घर घर जाकर माखन चोरी शुरू कर दी और माखन चोरी करने से भगवान का एक नाम हो गया बोल माखन चोर भगवान की ये तो माकर चोर है पर हमारे यहाँ भी बहुत बड़े चोर बैठे हैं बोले चिपचोर भगवान की चोर जी यहां बैठे है अरे गोपिया भाई शिकायत करने गोपियों ने कहा मैं शिकायत करूंगी तो कन्हैया को देख ले तो तेरों मन घबराए तो मैं शिकायत करूँगी तू देख लीजिए ये कन्हैया जैसोरा बहन ये तेरे चोरे को समझा कर बोले का भय बोले हमारे घर में आता और माखन चोरी करता है तोड़ देता है अरे कनवा, अरे बाहर आओ तो आंख मूंढते थे भगवान बाया का भय बोले गोपियाँ कहती है कि उनके घर में माखन चोरी करे ये सत कह रही है बोले नहीं मैया झूठ कह रही है बताइए हम हाँ मैया ने कहा बताऊ क्या चोरी करी कैसे एक गोपी कहे कि तेरों छोरो मेरे घर में कूद पूर गए पूरे घर की तलाशी हुई कुछ खान को नहीं मिली तेरे छोरे ने क्या कह दिया बोले ऐसे कंगाल के घर में घुस गया कुछ खान को ही नहीं बोले ये सोटा भेन खटिया पर मेरी छोरी सो रही थी उसकी चुटिया बहुत लंबी थी तेरा छोरा गया और खटिया तो उस चुटिया को बांध दिया और गुस्से में कह कान में हुआ भूत हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम कान में कह भूत हुआ मेरी चोरी जाग गई और चोरी ने क्या कहा हुआ पकड़ लियो हवा पकड़ लियो हुआ पकड़ लियो अरे भगवान की ना कृपा क्या कृपा हुई मैं समय पर पहुंच गई मैं बोला अपनी छोरी से कोई हवा नहीं पकड़ी हो ये यशोदा का छोरा ही घर घर हवा बने हुए ऐसे ने किया कराया मैया ने कहा कि तुम छीके पर क्यों नहीं बांध ऊपर तो बोले वो भी कर दिया चीका बांध हमने तो देखा चीखा ऊपर बोले उधर से भी तेरे छोरा ने उतार नहीं मार भगवान जितने उनके जो गोप द्वाले थे संग उनको बद्दी बना दिया भगवान ने कमागोदी बना लिया उनके ऊपर गए मटकी उतारी पहले खुद भोग लगाया फिर तो जितने द्वाले थे उनको भोग लगवाया गोपी ने कहा यशोदा पता नहीं बंदरों से इनकी क्या रिश्तेदारी है एक आवाज पर सारे बंदर आ गए फिर बंदरों ने खाया अब बंदरों के हाथों से खा के मटकी सुनकर चले गए फिर ते तेरे शुभरा ने मटकी सु और सुगने के बाद बताओ भगवान ने क्या किया बोले इतना गर्ग सं ना ये सारे वही है राम जी की आर्मी एक आर्मी के लिए बहुत पैसा खर्च होता है सोल्जर के लिए मकान दो तरली दो सदन क्या क्या क्या देना पड़ता है इतने कीमती हथियार हो जाए धन्य राम जी की से आर्मी है राम जी की बोले मकान की जरूरत नहीं जहाँ बाग बगीचा झाड़ मिल जाए पर्वत मिल जाए वहीं पे यूनिफॉर्म की भी जरूरत नहीं बगैर यूनिफॉर्म की है हथियार तो चाहिए नहीं है उनको हसला जो कीमती चाहिए नहीं है बोले पेड़ किस काम आएंगे ये राम जी की आर्मी है तो यही वो राम जी की आर्मी है के रूप में के अंदर एक आवाज में आते से भगवान आ जाते मैया ने कहा तुम इन्हें खिला, खिलाते क्यों नहीं हो खिला तो चोरी करेंगे नहीं बोले ये भी कर लिया तो हमने तेरे छोरा को कहा था चोरी नहीं करिया कर चोरी कर मौका है हाँ मेरे घर में तुझे माखी खिलाती और तेरे छोरे ने कहा हम क्या भिखारी नौ लाख गैया के मालिक है हमारे बाबा भागवत के अनुसार नौ लाख गैया और गर्ग गर्ग संहिता के अनुसार एक करोड़ गयों के मालिक हैं हम भिखारी समझना थोड़ा तो बोले कहने यार चोरी क्यों करे बोले चोरी के माल को कश्यू मजोिया नहीं इस तरह से भगवान जो है माँ चोरी करते हैं ये भगवान की दिव्य लीला हैगी दीपावली का दिन था मैया मंथन कर रही थी जो संत महापुरुषों ने भगवान के पद गाये वो गुनगुना रही थी ठाकुर जी की आंख खुल गई भगवान की आंख खुल गई जब तो भगवान की आंख खुली तो, तो उस वक्त जो है भगवान मैया के पास आज चार निकल गया ये बच्चों के हाथ में गयी बोले हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम कितने हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भगवान की जय श्री दीन बंधु भगवान की जय तो भगवान उड़ गए और भगवान आए मैया के पास बोले मैया भूख लगी। लागी ने कहा भी ताजे माखन में तो लगेगा समय थोड़ा किधर कर लीजिए बोले ताजे माखन में तो लगेगा समय ऐसा कर तुम मेरा ही दिशी तो मैया ने गोद में लिखा छाती से लगाकर मैया दूध पानी कराने लगी। दूध कितने बदारी भगवान को क्या सुझी आचल हटाया मुझे मैं दूध प्यारो या प्यारो। मैया लगे दूध भी कोई प्यारो होए तो मुहे प्यारो। भगवान मुस्कुराने लगे हम कितने प्यारे अपनी मैया दूध दूध में झगड़ा पद्मगंधा नाम की गाय का दूध चूल्हे पर रखा हुआ दूध दूध में झगड़ा होगा पद्मगंधा नाम की गाय का दूध बोले वाह प्यारे हमारे दूध को तुझे छोड़ा मार के चक्कर में हम तुझे पीने नहीं देंगे तो तो दूध और पानी में बड़ी मित्रता है जैसे दूध में तूफान आता उबलने लगता है तो पानी डाल दो तो बोलता मैं तुझे नहीं गिरने दूंगा मैं तुझे बचा दूंगा जैसे पानी डालता है उसको बचा देता शान कितना मित्रता है और दोनों एक हो जाए कोई पहचान नहीं सकता दूध और पानी का कितना पर्यटन लेकिन अगर किसी ने नींबू नहीं छोड़ दिया उससे फिर दूध और पानी अलग अलग होगा इसी तरह से हमारे मित्रता के विषय में मित्रता है वो भगवान बनाए उससे कोई नींबू न आजादी ऐसी प्रेम हम सबका बना रहे और भगवान प्रेम पुरुषोत्तम है प्रीत की रीत रंगीलो ही प्रीत नि को हमारे भगवान नहीं मानते कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हमारे प्रेम जो है वो प्रेम पुरुषोत्तम भगवान बनाए रखे सब प्रेम बने ही रहे यहाँ भी बने रहे और सभी ऊपर दो लोग धाम में मिल जाए तो वहाँ भी ये तो बना ही रहेगा तो भगवान कृपा बनाए रखे सबसे कीमती चीज है ये हसी और ये प्रेम क्योंकि हमारे में बहुत एनर्जी चला यहाँ पर दूध दूध में झगड़ा होगा आभार मैया ने क्या कहा पूरा दूध उगला सर सरसर सर्दी गिर गया मैया ने पूछ को दूध के चक्कर में चली गई अरे भगवान बोले अभार तो मैया ने कहा पूत दूध के में चली गई अब तो भगवान का दूसरी जगह हो जो काम भगवान दूसरी जगह करते थे वो काम भगवान ने घर में शुरू कर दिया माट मटकी तोड़ने का तोड़ते तोड़ते भगवान आगे तक चले गए मैया ने दूध उतारा जब आई तो नन्हने नन्ने पैर गई माखन के पूरे घर में गिघरे पड़े भगवान ने कहा आज तो आतंक घर में ही हो गया मैया हाँ ने हाथ में छड़ी ली और साथी लेकर भगवान को भूल अब ग्वाल वाले तो थे वो उखल था उखल कोई भगवान ने पटका उसके ऊपर चढ़कर अब भगवान ने मटकियों को तो उतारना आरम्भ कर दिया तोड़ना और अब बंदरों को कहा आज का नाश्ता हमारे घर में कर मैया आई लेकर भगवान उतरे और भगवान सुखदेव जी कहते परीक्षक कर लो दर्शन ऐसा भ्रम कहीं नहीं ऐसे रो रहे हैं रहे हैं का काजल बहकर जालों तक बोले मैया मुझे क्षमा गया मैं नहीं करूंगा मुझे छोड़ दो बोले पूरा नटकट हो गया मैं तुझे नहीं छोड़ा ये वही भ्रम है जिसके विषय में अर्जुन ने कहा ग्यारह वे अध्ययन आप भयंकर रूप को देख कर मोटी को देख रहे हो घबरा रहे हैं ऋषि घबरा रहे हैं देवता घबरा रहे हैं अरे राक्षस तो डर कर यहाँ कहाँ भाग रहे उनके सदम में भी घबरा रहा हूँ सरकार बड़े बड़े राक्षसों को जो भगवान मार गए शंकराचार्य जी कहते हैं कालों जगत गुजिष्ठा गीता भाषण देते हैं जो श्री कृष्ण जगत के काल है, लेकिन आज क्या हुआ उस काल को अपने भक्तों के प्रेम के वसी होकर भगवान जो है रहे हैं, का तो छवरी को देखकर कर काप रहे मैया छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे लेकिन मैया का छोड़ने वाली आज हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे अब मैया ने कहा मैं तुझे नहीं छूंगी और मैया ने भगवान को उस उसकल से ही बांधना आरंभ कर दिया और दो उंगल की कमी पड़ जाती तो है क्योंकि मैया कैसे बांध रही है भगवान को शक्ति से और शक्ति से किसी के बंधन में नहीं बनता अर्जुन ने भी घमंड में आकर क्या कह दिया गुरुजनों को मारेंगे ये करेंगे वो करेंगे पाप चढ़ेगा कितने भाषण भगवान को देंगे लेकिन हार मान ली अर्जुन मैं आपकी शरणागति में हूँ आप मेरे गुरुदेव हैं मुझे उपदेश दीजिए जब अर्जुन भी भगवान की शरणागति में आ गया तब भगवान ने उसे उपदेश दिया अब यहाँ मैया की भी यही दशा होगा मैया शक्ति से बांध रही है शक्ति से वो बंधने वाले नहीं कैसे बनते हैं बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर ऐसी इसलिए तो धरती पे होता मेरा अवतार है प्रेम पुरुषोत्तम प्रेम से बधने वाले मैया ने कहा हार गई थी कितना पेट फुला अच्छा मैया तू तो हार गयी अच्छा बांधा किसे उखल से उखल से उस सहायता तो की थी भगवान को चढ़ने की बोले आतंकवादी को पनाह देने वाला आतंकवादी ही कहलाता है इसलिए वो उखल ने भगवान की क्रिया करी तो भगवान ने उखल ऐसी मैया ने उखल से भगवान को बांध दिया बांधकर अपने काम काज में लग गए। दो बेर के वृक्ष भगवान ने उन फल को गिराया गिर ऐसी भगवान गए लेकर उसे उन बेरों के वृक्षों में भगवान ने फंसाकर एक ही झटके में भगवान ने दोनों उन बेरों के पेड़ों को गिरा दिया उसे नलकुवर और मणिग्री कुबेर के दोनों पुत्र प्रकट हो गए बोलभक्त वगवान की देव ऋषि नारद जी की शिता से ये वृक्ष रहे थे एक समय देवऋषि नारद जी जा रहे थे नर्मंदा नदी से ये नल कुवर और मणिग्री अपनी पत्नियों के संगान कर रहे थे जो उनकी पत्निया थी वो तो लज्जित होकर निकल गई तालाब के बाद सरोवर से नदी से पर ये वस्त्रहीन होकर देव ऋषि नारद जी को चिल रहे नारद जी ने कहा मूर्खों वगैरह कपड़ों के रहने का बड़ा शौक है हम तुम्हें श्राप देते हैं तुम वृक्ष बन जाओ जब तुम्हें सर्दी गर्मी लगेगी ना नब तुम्हें पता लगेगा की वस्त्रहीन अवस्था कैसी होती है अब यहाँ पर जो है दोनों प्रकट हो गए भगवान को नमस्कार बोले प्रभु ऋषि का श्राप नहीं ऋषि का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो गया जिसे आपने हमें संतोष कर लिया बोलव भगवान की यही दिखे लीला करने के कारण भगवान का नाम दामोदर हो गया बोल दामोदर भगवान की जय। दामोदर भगवान का नाम हो गया अब भगवान पांच वर्ष की आयु में प्रवेश कर रहे हैं एक दिन गोकुल में एक फल बेचने वाली आई किसी ने उसके फल को नहीं लिया यह आवाज भगवान के कानों तक आ गई, तो भगवान ने अंजलि में अन्न के दाने भरे और लेकर आ रहे आते आते सही सब दाने के लिए एक दाना बचा उस फल वाली को दे दिया उसने कहा शायद परमात्मा ने आज उसी का सौदा लिखा है वो तो एक अन्न के दाने के बदले में सारे फल भगवान को दे दिए भगवान उन फलों को लेकर आए घर में चले गए और वो खल बेचने वाली एक अन के दाने को टोकरे पर धरे अपने घर धर को चली गई पर जैसे ही उसने उस टोकरी को धरा वो रतन आभूषण दिव्य बन इसलिए गए इसलिए लालच बड़ी बुरी बला है जो लालच नहीं करते उस पर भगवान की कृपा हो गई इसलिए खल बेचने वाली के ऊपर भगवान की कृपा हो गई है अब आए दिन गोकुल में उत्पाद होते रहते हैं लेकिन सब प्रतिवासियों ने वृषभानु नंद उपनंद नंद राज्य मिले बोले अब जो है इस गोकुल को हमने छोड़ना पड़ेगा बोले कहा बोले वृद्धि चौबीस